च मांगाणशु श्रोत्रकोबलिया चर्वाणी ब्रह्म निराकर निराकरण निराकरण मेंशस्तु धर्मास्ते मयि सन ते मयि शांति शांति शांति यह के के उपनिषद आरंभ पहले भगवान भाकर ने संबंध कहा का पूर्व कांड के साथ कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड का संबंध है हेतु हेतु मदभाव संबंध कर्म कांड में कहे गये कर्म उपासना आदि के द्वारा अंत क्रम शुद्ध होने पर ज्ञान के लिए अधिकारी होता है तो ये संबंध के पश्चात फिर पूर्व पिछले आक्षेप किया ज्ञान की आवश्यकता नहीं नित्य नैमित्य करेंगे तो आगे प्रत्यवाय नहीं होगा काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म का त्याग कर देगा तो ज्ञान की बिना भी मुक्त मुक्ति हो जाएगी क्योंकि आगे कर्म नहीं रहेगा देह का आरंभ के लिए कारण कर्म है कर्म के बिना दे आरंभ नहीं हुआ तो ज्ञान के बिना भी मुक्ति हो जाएगी उसका अभिप्राय है जितने कर्म सब मिल करके एक जन्म देते हैं, अभी जो जन्म हुआ सब कर्म इसमें समाप्त हो जाएंगे नया कर्म नहीं करेगा तो जन्म नहीं मिलेगा ये अभिप्राय है इसको अक भविक एक भवती एक जन्म में सब कर्म फल देता है ये अभिप्राय है पूर्व सिद्धांत ने का ऐसा नहीं आई का भवि का कर्माशय नहीं है श्रुति उसमें प्रमाण है जो स्वर्ग लोग जाते हैं पर जो रमणीय चरण रमोणीय ब्राह्मण योनि छत्रिमा ऐसे कहा यह कपिय चरण कपियोनि नीचे युनि को प्राप्त करते है तो कर्म शेष रहता है इसमें प्रमाण है श्रुति प्रमाण भी है स्मृति प्रमाण कहा तथा शेष कर्म जो रहा उसके अनुसार स्वर्ग जाने पर स्वर्ग जनक कर्म जितने वो कर्म फल स्वर्ग में भोग करने के पश्चात बाकी कर्म शेष रहता है जिसे वापस आते वा हैं और वो अपने शेष कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त करते हैं इससे सिद्ध होता है एक जन्म में सब फल भोग नहीं होता है तो कर्म शेष रहता है इसी जन्म में कोई कर्म नहीं भी करे तो संचित कर्म रहता है क्योंकि कर्मों से विरुद्ध फल देने वाले बहुत है अनादिकाल से विरुद्ध फल देने वाले कर्म एक जन्म में एक जन्म में सब कर्म भोग संभव नहीं है इसलिए कर्म आगे नहीं भी करे तो संचित कर्म फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा आत्मज्ञान के बिना मुख्य नहीं है अध्ययत तो आत्मज्ञान विधुराणा भेद ज्ञान भाजा कर्मा अनुष्ठाय क्षयशाले वाक्य शेष प्रमाण जिनको अद्वैताज भजो नी सूत्र से प्रत्यय होता है सर्वा पहलो जाता है ज्ञान भाज्य भेद ज्ञान भाग भेद ज्ञान भाजो भेद ज्ञान भाजी बहुत भेद ज्ञान भाजा भेद ज्ञान भजनते ही थे भेद ज्ञान वाले जब अद्वित ज्ञान नहीं है तो भेद ज्ञान है कर्मानुष्ठाइनम जो भेद ज्ञान है तो कर्म करते हैं कर्मानुष्ठाइनम कर्म अनुष्ठातुन कर्मा शीलम ये ते कर्मानुष्ठाई न सुप्योजा तो निष्ठा शीले से निने के बाद आत्मयुक्त चीनों तो से युग आगम हो गया अनु अनु अनुष्ठाइन क्षय फलशाली वाक्य से क्षय फलशाली फलशाली स्वभाव वाले अथा क्षय फल को प्राप्त क्षय वाले फल को प्राप्त करते हैं इसमें वाक्य से प्रमाणन देते हैं। वह ही आगे इसमें ही कहेंगे छंद के उपनिषद में अथा ये अन्यथा अतो विदुर अन्य अतः विदुराजानते क्षयोका अतः था ये विदु अद्वैत ज्ञान से अद्वैत जनजानेस्ते अजान ये अने राजका राजा ते अन्य उनका राजा शासक अने क्षयोका क्षय लोक ये क्षयोका उनका लोक कर्म फल क्षय क्षय जय वाले? ये प्रमाण है ज्ञान ज्ञान ज्ञान से भिन्न भेद है तो अन्य उनका शासक है क्षय विनाश सारी विनाश लोक प्राप्त करते हैं ठीक है अद्वैत आत्मोपदेशान अर्थ शब्दार्थ श्रुति में अथ ये अन्यथा तो विधु था उसके पहले आत्मज्ञान आत्म से भिन्न द्वैत है तो क्षय का गुरुपदेश शून्य यथाम तत्व विदंती ते परतंत्र सत राष्ट्र विनाशी फलशाली न्यूरी हो गए ये अतु गुरूपासना सेवादि नहीं की तब उपदेश शून्य तब तो गुरूपदेश शून्य है गुरूपदेशम ज्ञान नहीं होगा यथाम यथोक्ता अद्वैता तत्व विदिंति मत अनतिक्रम यथाम स्वभावते जैसे बुद्धि ऐसे उनका निश्चय होगा स्वभाव ज्ञान तो होता ही यथोक्ता पूर्व में कहा गया अद्वैत पूर्व उत्तम था अद्वैत से अन्यथा द्वैतम एवं तत्व विदंती द्वैत ही तत्व मानते है ते परतंत्र अन्य राजा नकार परतंत्र अन्य उनका राजा है उनके अधिन होंगे परतंत्रासण रागा दिना कर्म ये राग द्वे होगा पुण्य पाप कर्म करेंगे विनाश फलशाली नो बिना सफल वाले होंगे अद्वैत आत्म ज्ञान आत्यंतिक पुरुषार्थ सिद्धि तो रित्री वाक्य शेषम अनुकूल अद्वैत से आत्यंतिक पुरुषार्थ मुख्य की सिद्धि है ये अन्यत्री कहा गया वाक्य शेष है उसका अनुकूल दिखाते है विपरीत ज्ञान है में स्वराट नहीं स्वतंत्र होता है चकारा क्रियापद्य क्रियापद वक्षति विपरे च स स्वराटवी वक्ष्यति संबंध करना सही विद्वान स ही विद्वान विद्याद्यामल सपरज्ञा स्वयम पर ही विद्वाट हो सका विद्वान विद्य निरस्ता यस्य आदि से काम कर्म राग मलह नष्ट हो जाता है ज्ञान से स्वरिज्ञा स्वरूप अहम अस्वी ब्रह्म ज्ञान होने से स्वयम परमात्मा ब्रह्म भेद ब्रह्म प्रमाण है भेद प्रतिपत्ति हेतु आदित्य भेद ज्ञान का हेतु ही ज्ञान से उच्छिन्न हो जाने से स्वयं ही ब्रह्मस्वरूप होता है वस्तुतः भेद है ही नहीं अज्ञानी के कारण भिन्न मानता है ज्ञान से अज्ञान निमूत होने पर ब्रह्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप होता है भेद निष्ठ कर्मिण पुरुषाथ निरतिशय न सिद्ध्येदर्म करने वाले पुरुषा निरतिश नाम मुख्य ही धर्म काम याप्त होगा निरतिशय पुरुषाथ न सिद्ध्य निरतिशय पुरुषा मुख्य हीशयन निर्गत अतिशय स्म जिस अतिशय हे नहीं अर्थ काम सिद्ध होगा कर्म करने पर होगा अद्वैत निष्ठा त्यजता सेक्यशेषस्थ लिंग दर्शयति अद्वैत निष्ठा ये अद्वैत निष्ठा तर्म त्यजता सत्रियंत त्यजथ कर्म त्याग करने वालेगाष्यति पुरुषार्थ हो जाएगा वही थ क प्रति सुबंध उपग्रहतिषिग वाक्यशेषस्थ वाक्य लिंगम, लिंगम। दर्शति लिंग हे शब्द साम सर्व लिंगमीधी शब्दिंग अर्थ प्रकाशन सामते तथा देत भी भी बंधनस्य विषयानतासन्धन सेशुग्रहणे बंधद संसार दुख प्राप्तिमसस्कर तत्तपरशुग्रहणे बंधद संसार संसारुख निवृत्ति मोक्ष्य द्वैत विषय अनृत अभिंद विषय उसमें अनृते अभिन्ध्रह मिथ्या में सत्यतो बुद्धि उसमें सत्यतो बुद्धि विषय अभिसधन अनृत अभिसंध ये सत्य तो बुद्धि बंधन तस् बंधन दुद्धि तस्करे भवति चोर चोरी किया है मना करता मे चोरी नहीं किया तो तप्त तो परस परसु को गर्म करके हाथ में पकड़ा पकड़ाते हैं बंध दाह भाव बंध दाह होता है करता है तो अभी तेरे बताएंगे संसार दुख प्राप्ति से अज्ञान है तो संसार द्वैत में मिथ्या तम तो मिथ्या में सत्य तो बुद्धि संसार दुख प्राप्ति इतवा श्रुति में कह करके अद्वैत आत्मा आत्म सत्याभि संद्य अद्वैता आत्मा ही सत्य में जिसका आग्रह है निष्ठा है अतस्कर से व तप्त परसु ग्रहण जो तस्कर नहीं चोर नहीं है वो तप्त परशु ग्रहण करके परीक्षा करने के लिए बंध दभाव होता बंधन दाह नहीं होता है संसार दुख निवृत्तिर मुख्य संसार दुख निवृत्ति होती है मुख्य प्राप्त होता है टीका में द्वैत विषय अन्य उसका विग्रह बताते है द्वैतम विषय द्वैत विषय और वही अनुते अन मिथ्या है द्वैत विषय मिथ्या क्यों श्रुति प्रमाण है वाचारंभ विकार नाम मृतिका सत्यम भण वाणी का आलंबन है विकार कार्य नाम ध्यय नाम मात्रे जितने कार्य केवल नाम मात्रे है वाणी का शब्द का आलंबन है मृतिका इत सत्यम कारण ही सत्य मृतिका से भिन्न कार्य की सत्ता है ही नहीं इसलिए कार्य तो केवल शब्द प्रयोग का आलंबन मात्र है नाम मात्र है कार्य कुछ अलग है ही नहीं मिट्टी से बिना इसी से सिद्ध होता है जितने एक कारण है सब का उससे अति जितने सो मिथ्या है इसको प्रमाण देते न्याय, ब्रह्म सूत्र है अभिन्न है कार्य कारण से अन्य नहीं है वाचारम्भ से इसी श्रुति की सामुति है के ज众त, उसे प्रमाण दे करके अद्वैत आत्म तत्व जगत कारण उससे भिन्न सव मिथ्या ही है जो द्वैतवादी सत्य मानते वो तो परमात्मा को जगत कारण मानते है श्रुति प्रमाण है कारण से अतिरिक्त कार्य है ही नहीं कार्य मिथ्या है इसलिए द्वैत मिथ्या है व्याचारंभ श्रुते ही अनुत अनदाय संध अभिसंधा का अर्थ करते सत्यत्व सत्यभिम यह स्वर्प विराम कर देना अभिसन्ध्याराम अभिसंधा सत्य तो स्वर्पिरा अभिसंध्या का अर्थ हो गया अभिसंधा का अर्थ सत्यभिमान तस् बंधन उसका बंधन होता है अनुताभिस बंधनम परमान से आविर्भाव राहित बंधन क्या है स्वरूप परमानंद रूप वो आविर्भाव नहीं होता है जब द्वैत में अभिसंधा सत्य तो अभिमान है अज्ञान है अपने स्वरूप का आविर्भाव नहीं होता है आविर्भाव राहित आविर्भाव नहीं होता है तो ही बंधन है संसारात्मक से दुख से प्राप्ति से प्राप्ति है दुख संसार संसार प्राप्ति अज्ञान से यथा वस्तुतः तस्करस्य मिथ्या मिथ्य पिशोधना तत्वपरसोर तो ग्रहण दाहो बंधन दुख प्राप्त प्रतीयते वस्तु तस्करोरता नस्कोस्मता करते है कहता मैं निचोल नहीं कर मैचोल नहीं है परिशोधना शोधन करने के लिए परीक्षा करने के लिए उसके हाथ में तप्त परसु गर्म करके हाथ में देते हैं ग्रहण दाहो बंधन दुख प्राप्ति से प्रतीयते दाह होता है बंधन होता है दुख प्राप्त करता है तथे द्वेता तो द्वैत में अभिनवेश द्वैत में मिथ्या में इति धन प्रथमत पहले कांधना भाव संसुख प्राप्ति यहांत आगे यस्य वस्तु आरोप तस्कर आरोप तो किया आरोपित तस्करा परिशुष परिशोधया परिशोधि की इच्छा से परीक्षा करने के लिए तप्त पर दहाद्य अभाव द्वैताभाव से उपलक्षित प्रत्येगात्मा है द्वैताभाव को प्रत्येगात्मा में अभाव रूप कोई अलग नहीं है प्रत्येगात्मा एक अद्वितीय ब्रह्म है द्वैत प्रतीत होता है उसका अभाव अभाव कोई अधिकांश अतृत नहीं है ये नहीं कि ज्ञान हो जाने के बाद एक ब्रह्म रहेगा रविद्या की निवृति द्वैत का अभावना को कोई वस्तु रहेगा ये नहीं अधिष्ठान से अभाव नहीं होने से द्वैता अभाव से उपलक्षित तो होता आत्मा द्वित अभाव से विशिष्ट नहीं विशिष्ट मानेंगे तो द्वैता भाव विशेषण रूप से रहना चाहिए अभावनाक वस्तु अधिकांश से हो तो विशेषण हो सकता है अभाव अधिकांश अत्रिता नहीं है मीमांसा में पूर्व मीमांसा में मानते हैं सिद्धांत में भी द्वित निवृत्ति कोई वास्तव पदार्थ नहीं है उनसे उसे उपलक्षित होता है परिचय का, का उपलक्षितम देवदत्त से गृहम देवदत्त के घर में काक रहना कोई आवश्यक नहीं उसे परिचय होता है ठीक इसी प्रकार द्विताभाव से उपलक्षित होता है प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा में देवता अभाव कोई अत्रता नहीं विशेषण होने के लिए परमार्थ शक्ति प्रत्येगात्मा परमार्थ सत्य अभिमानवत जिसका अभिमान है सत्य में द्वैताच व्यावृत चित्त अद्वैत से व्यावृत चित्तम से चित्त हटि गया अनर्थ ध्वस अन्य आनंद आविर्भाव से निरत से का आविर्भाव निरत से आनंद स्वरूप है अज्ञानिक कारण आवृत था वह आविर्भूत हो जाता है अनुरोधे न इससे अर्थ से अग्रे श्रुतिर्वक्षती योजना पूर्व में वक्ष्य दी था उसका आगे श्रुति कहेगी यहाँ तप्त परशु ग्रहण करने से दाह दाह भाव तो वहां शंका करते हैं अग्नि का धर्म है वस्तु का धर्म है दाह करना और अब सत्य करने से दाह नहीं करेगा मिथ्या बल से दाह करेगा तप्त परशु ऐसे कैसे हो सकता है तो उसमें कुछ मंत्र आदि संबंध से ही इसमें सामर्थ्य आता है सत्य भाषण करेंगे तो दाह नहीं करेगा नहीं तो दाह करेगा अभी अभी एक ब्रह्मचारी बताया तो आपके गुरु भाई यहाँ जो बाल वाला, ये आदिवासी स्थानों कहीं है बिहार अथवा छत्तीसगढ़ तो आदि में अभी ये बताया वहां ये परंपरा अभी भी चलती है वो जो ग्राम देवता आदि पूजा करते हैं, कुछ देवता के कारण कहीं तो देवता है कहीं ऐसा है कोई सिद्ध पुरुष है कहीं कोई भूत पिशाचे भी हो पिशाचे आदि भी कहीं कुछ रहते हैं किस किसठान में लोग उनकी पूजा बलि देते हैं कुछ करते हैं उससे वो उनको फल भी देता है तो वो कुछ सामर्थ्य उसमें आता है वन्य में जो सत्य बोलेगा वो दाह नहीं होता है मिथ्या बोलेगा तो दहा होगा तो अभी भी कोई चोरी करता है चोरी होने पर वो आदिवासी में लोगों की बहुत निष्ठा श्रद्धा विश्वास अतिरिक्त है वो कुछ विधि विधान उनको मालूम नहीं कुछ पेड़ पौधा के नीचे कुछ मिट्टी का पत्थर का क्या रखकर करके पूजा करते हैं किंतु निष्ठा विश्वास इतने दृढ़ है इसी के कारण वो परमात्मा विभिन्न रूप से है किसी रूप से कोई पूजा करते हैं, तो वो उनमें वो लोग प्रकट भी करते हैं देवी को देवी को कोई ऐसे है उपासना करने वाला कोई विशेष होता है सौ में तो अत्यंत भक्त होता है तो कुछ करके ध्यान चिंतन कुछ करता है उसके ऊपर देवी देवता प्रकट होकर के प्रश्न उत्तर कर दिए प्रश्न पूछेंगे उत्तर देगा ऐसे भी होते हैं तो उनके द्वारा कुछ सामर्थ्य अग्नि में आ जाने से अभी भी ऐसा परीक्षा करते हैं जो चोरी क्या है उसको देगा है तो फिर जानता है पकड़े क्या तो गर्म लगता है तुरंत बोलता है सत्य बोलना पड़ता है उसको पकड़ता नहीं और जो वस्तु चोर नहीं वो तो पकड़ लेता है ये अभी भी परंपरा चलती है इसलिए इसमें संशय नहीं करना असंभव करे इतने हैं हम यदि अभी गर्म को लेकर पकड़े कर सत्य कहेंगे अपने परीक्षा करो हम सत्यवासना करेंगे और मैचिस को जला कर हाथ में पकड़ो तो भी तो जला देता है जलाते ना नहीं कोई मैचिस जलाओ काम मनुष्य हूँ <laughs> पकड़ो तो, तो गर्म लगता है वो तो सामर्थ्य कुछ आता है अब वो सामर्थ्य आने के लिए कहीं तंत्र प्रयोग करते तांत्रिक लोग अभी भी प्रयोग करते है तंत्र प्रयोग करके अभी भी दिखा देते हैं कोई थाली बर्तन आदि को कुछ करके किसके हाथ में लगा देंगे वो हाथ पकड़ कर रखता है छोड़ता नहीं सत्य बोलेगा तो छोड़ेगा नहीं तो पकड़ कर रखेगा जब तक तो पीछे में लगा देंगे ऐसे पकड़ कर रखेगा सब के पीछे में नहीं रहेगा जिसके लगा नहीं लगा अब जो कुछ बोला तो उसके लगाया छोड़ेगा नहीं ऐसा भी होता है ऐसा ही अभी, अभी भी चल रहा है ऐसा होता है तो कुछ मंत्रा हो सकता है अथवा कोई देवता के द्वारा जो गाँव में आदिवासी आदमी करते है वहां कुछ देवता आदि पूजा करते है वो देवता के द्वारा ऐसे सामर्थ्य उसमें आने से ऐसा होता भी है तो श्रुति में आया ये कोई असंभव नहीं है तो इसे केवल अपने सामान्य रूप से नहीं वो कुछ विशेष कोई तांत्रिक के द्वारा अथवा देवता के द्वारा सामर्थ्य आने से ये संभव होता है श्रुति में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है ऐसा होता ही केवलम आत्मज्ञानम कैवल हेतु तत्द्यर्थ उपनिषद आरंभ स्वक्ष दर्शि केवल आत्मज्ञान उसका कोई सहकारी कारण नहीं अहमअस्म ब्रह्म दृढ़ अप साक्षात्कार कैवल्य मुख्य सिद्ध उसी ज्ञान की सिद्धि के लिए उत्पत्ति के लिए उपनिषदारंभ उप निषद आरंभ स्वक्षो अपने वेदातेमता दर्शित दिखाया स्वयुस्तु कर्म समुचित आत्मज्ञान मोक्ष साधन अपने सम में कुछ लोग यूथ में अपने समूह में होने वाले कुछ एक देशी है वेदांत तो मानते है फिर कर्म समुचितम आत्मज्ञान मोक्ष साधन भर्तृप्रपंच आदि कुछ कहते केवल आत्मज्ञान मोक्ष साधन नहीं आत्मज्ञान तो चाहिए और कर्म भी करेगा कर्म भी समुचितम कर्म से समुचित आत्मज्ञान मुख्य साधन है न उपनिषद आरंभ तो कर्म समुचित आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान भी चाहिए कर्म करेगा तो आत्मज्ञान के लिए तुम तो मुख्य उपनिषद कर्म समुचित आत्मज्ञान से मुख्य कहते है उनके लिए कहते हैं अतय न कर्म सहभावी अद्वैतात्मदर्शनम अद्वैत आत्मदर्शनम कर्म सहभावी न कर्म न सह यदि कर्म सह कर्म सह भवत कर्म सहभावी सुपे जाचिले कर्म के कर्म भी सह कर्म सह, कर्म सह कर्म सह कर्मश कर्मशभावी कर्मों के साथ होने वाले अद्वैतात्मदर्शन न क्यों नहीं टीका तदनितम्ति इति व्याप्ति यदन जो कार्य है वह अनित्य है कृतकम कार्य कृतम कार्य तदनितम ये लोक में लिखा गया घटपट वस्तु जो अनित्य है कार्य है वो अनित्य है व्याप्ति है व्याप्ति अनुग्रही श्रुतिया वाक्य है जिसका कहे, का कहे व्याप्ति श्रुति तो सत प्रमाण है फिर भी ऐसे तर्क यदि उसकी के सहकारी हो गया तो श्रुति में दृढ़ प्रामाण्य है श्रुति प्रमाण है और व्याप्ति उसका अनुग्राही का है ऐसी व्याप्ति के द्वारा अनुग्रही तो हुई श्रुति कौन सी श्रुति तद्यति यह कर्मचित लोगों की एवं एवं मूत्र पुण्यचित लोगों की कर्म से प्राप्त फल यहाँ नष्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार पुण्य कर्म से प्राप्त होने वाले जितने लोग स्वर्ग आदि लोग हो लोग को पर्यंत कर्म प्राप्त लोग छिय नष्ट हो जाएगा कर्म उपासना से जो कुछ प्राप्त होगा आरंभ होगा कार्य है तो नष्ट हो जाएगा यह श्रुति ही प्रमाण। कर्म फल से अनित्यवगमानी श्रुति के द्वारा कर्म फल अनित ज्ञान होता है अनुग्राह का है व्यापति यद कृतकम तद अवगम अनित्व अवगम आद ब्रिद आपकी ब्रह्मविद परम आप ज्ञानी परम आप को प्राप्त कर लेता है इसी श्रुति से ज्ञान फल से नित्यत्व सिद्धे ज्ञान फल नित्य निश्चय होता है ज्ञान कर्म और विरुद्ध फल और ये भी एक है ज्ञान और कर्म दोनों का फल विरुद्ध विरुद्ध फले यो ज्ञान ज्ञानकर्मण ते ज्ञान कर्मणि विरुद्ध फल विरुद्ध फल तस्वस अवसा निश्चय ज्ञान और कर्म विरुद्ध फल के होता है अद्वैत आत्मन दर्शन नवित अवैत आत्म दर्शनम अद्वैत आत्मनो दर्शन ज्ञान कर्मण सह नवते कर्म के साथ हो नही सकता है नहीं विरुद्ध हो तम प्रकाश हो समुचय संग प्रकाश दोनों विरुद्ध दोनों का समुचय नहीं संग समी सूत्र से आत्मनिपद हो जाता है समोह गमी भ्याम गम धातु ऋचित से आत्मनिपद गयोग होता है सम लगा देंगे तो आत्मनिपद संग समुचय संगत नहीं है तमुचित ज्ञान उपनिषद आरंभित अर्थ समुचित तो ज्ञान तो कर्म समुचित तो ज्ञान के लिए उपनिषद काम्भ ऐसा जो एकदेश कहते हैं तनर्थ कि स्वसाध्य सिद्ध्यर्थम व कर्म अतः स्वबाधक विधुनाथम वैत ज्ञान कर्म की अपेक्षा करे ईशा जो कहते हैं उनसे पूछते हैं क्या स्वसाध्य सिद्ध्यर्थम अद्वैत आत्मज्ञान का साध्य मुख्य मुख्य की सिद्धि के लिए ज्ञान क्या सहकारी कारण रूप से कर्म की अपेक्षा करता है ये प्रथम विकल्प हुआ अद्वैत आत्म ज्ञान स्व साध्य सिद्धार्थन स्वसाध्य कवल सिद्ध्यर्थम सिद्ध है कर्म अपेक्ष कर्म, तो कर्म की अपेक्षा करता है अद्वित ज्ञान प्रथम पक्ष अथवा स्व बाधक विध्वननार्थम अद्वित ज्ञान का जो बाधक है उसको नाश करने के लिए कर्म अद्वित ज्ञान को कोई बाध करने उसका नाश करने के लिए कर्म करो, द्वितीय कर्प है प्रथम कर्त है नाध्य ठीक नहीं अद्वित आत्मज्ञान अपने साध्य मुख्य सिद्धि के लिए कर्म की अपेक्षा करता है ये ठीक नहीं तय तो असाध्य फलत्वाद असाध्यम फलमय अद्वैत ज्ञान का फल साध्य नहीं है असाध्य नित्य है मुख्य नित्य ही, केवल उसका अज्ञान निवृत्ति अद्वित ज्ञान का फल इसलिए फल साध्य नहीं मुख्य आविर्भूत होता है वो साध्य नहीं है जन्य नहीं है तो साध्य होता तो उसकी सिद्धि के लिए कर्म क्या ज्यान ज्यान की अपेक्षा करेगा ऐसा नहीं मन हो द्वितीय प्रत्यय अद्वितात्मज्ञान ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति होने से स्वरूप आविर्भाव हो जाता है कर्म की अपेक्षा नहीं लोक में लिखा गया रज्जो ज्ञान से सर्प ज्ञान होता है रज्जो का ज्ञान होते ही सर्व रजो ज्ञान नष्ट हो गया तो सर्प का नाश करने के लिए अन्य कुछ कर्म की आवश्यकता होती ही नहीं तो अज्ञान की निवृत्ति से अतिरिक्त ज्ञान का कोई फल नहीं है ना कोई सहकारी कारण चाहिए भ्रम निवृत्ति के लिए ज्ञान से अज्ञान होता है इसलिए साध्य फल नहीं अद्वेतात्म ज्ञान का फल साध्य नहीं है मुख्य तो केवल साध्य शब्द प्रयोग करते हैं गौन प्रयोग अज्ञानी की निवृत्ति होती है अज्ञान निवृत्ति होने से नित्य स्वरूप का आविर्वाह होता है प्राप्ति शब्द का गौण प्रयोग है द्वितीय प्रत्याह द्वितीय कहेंगे उसका बाधक नष्ट करने के लिए बाधक कोई अद्वित ज्ञान का हो उसका निवृत्ति के लिए कर्म की अपेक्षा हो इसके लिए कहते भाष्यकार भगवान क्रिया कारक का फल भेद उपमर्दन सद एकम एवं अद्वित्यम आत्म वेदम सर्व इत्यादि आदिवाक्य जनित से बाधक प्रत्यय अनुप्त है श्रुति वाक्य जनित जो प्रत्यय है ज्ञान उसका बाधक प्रत्यय हो नहीं सकता है श्रुति से बढ़कर कोई बाल प्रमा, प्रबल प्रमाण ही नहीं श्रुति वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान उसका बाधक प्रत्य बाधक ज्ञान हो नहीं सकता है बाधक ज्ञान कैसा है क्रिया कारक का फल भेद उपमर्देन क्रिया याग आदि कारक का कर्ता मैं करता हूं देवता संप्रदान है ग्रह आदि करण है फल है स्वर्ग आदि इनका जो भेद क्रिया कारक फल का भेद होता है इसको भेद उपमर्देन भेद की निवृत्ति करके ही ज्ञान होता है सद एकमे वितीय सूची उद्धृत चिन्ह कर देना सद एकमे एक अलग है आत्मे वेदम सर्व यह दूसरा है यह दूसरा उद्धृत चिन्ह अलग हो जाएगा सद एकमेवा दो एक चांदोग्य है आत्मे वैधम सर्वम सात पच्चीस दो है आत्मे वैधम सर्वम इतम आदि इसी प्रकार वाक्य जनित से बाधक प्रत्ये अनुपत्य वाक्य जनित जो ज्ञान है तत् आदि भी उसका बाधक ज्ञान हो नहीं सकता है सूत्र प्रमाण जन्य ज्ञान का बाधक नहीं होगा ठीक है में वाक्य जनितस्य से अद्वैत आत्म ज्ञान से भाष्य मिले वाक्य जनितस्य बाधक प्रत्यय अनुपति वाक्य जनितस्य से क्या इसके जोड़ करके अर्थ करना वाक्य जनितस्य से क्या अद्वैत आत्म ज्ञान वाक्य से उत्पन्न अवैत का बाधक प्रत्यय हो नहीं सकता है ठीका में बाधक अभाव परिहार अर्थम सहकारी अपेक्षा नाथ इससे अभिप्राय हुआ अद्वैत आत्मज्ञान जो श्रुति प्रमाण से उत्पन्न होता है उसका बाधक है नहीं इसलिए बाधक कोई हो तो उसको परिहार करने के लिए सहकारी कर्म की अपेक्षा जो द्वितीय विकल्प वो ठीक नहीं है अद्वैत ज्ञान का बाधक है नही तो कहा था बाधक विधुन बाधक परिहार निवृत्ति के लिए सहकारी कर्म की अपेक्षा ऐसा नहीं है पूर्व पीछे कहता है बाधक प्रत्यय नहीं जो आपने कहा यह ठीक नहीं बाधक प्रत्यय अभाव ससिद्धि मास कहते ज्ञान का बाधक प्रत्यय नहीं ऐसा कह करके हमारा मत मतक आपने खंडन किया किंतु बाधक प्रत्यय अभाव स सिद्धि बाधक प्रत्यय का अभाव यह सिद्ध नहीं अर्थात बाधक प्रत्यय है कैसे बाधक प्रत्यय है पूर्व पीछे कहता है भाष्य में कर्म विधि प्रत्यय इति चेत कर्म विधि प्रत्यय अद्वैत ज्ञान का बाधक प्रत्यय हो जाएगा प्रमाण से ज्ञान होता है आप कह तो श्रुति में तो कर्म बहुत यजे तो स्वर्ग तो काम कर्म विधि है बहुत वाक्य स्वर्ग काम यजेत कार्य वृष्टि काम हो चित्र आयोजित पशु काम बहुत वाक्य जो कर्म विधि जनित तो ज्ञान होता है वो ज्ञान ही अद्वैत ज्ञान का बाधक हो जाएगा कैसे बाध होगा टीका में सद तो विषय विधि प्रत्येक कर्म विधि प्रत्यय कर्म को विषय करने वाले विधि वाक्य का ज्ञान विधि प्रत्यय विधि प्रत्यय तो इत्यादि विधि जनित कर्तव्यता बोध विधि जनित तो प्रत्यय ज्ञान यजेत तो इत्यादि विधि जनित विधि वाक्य से श्रवण होने पर कर्तव्यता बोध याग आदि में कर्तव्यता बोध होता है जो स्वर्ग काम है मग कर्तव्य ऐसे कर्तव्यता बोध हुआ कर्तव्यता बोध होने से वो बाधक हो जाएगा अद्वित ज्ञान का कैसे होगा सच आत्मनि कर्तृत्व तो अधिकम अकर्त आदि आत्मज्ञान ज्ञान से बाधक जो याग हम हम कर्तव्य ऐसे ज्ञान हुआ स्वर्ग काम हो या जेत हो स्वर्ग की इच्छा है विधि प्रत्येक ज्ञान हुआ से ज्ञान हुआ याग हम हम कर्तव्य तो मैं करता हूँ आत्मा में कर्तृत्व और कर्तृत्व उसके बाद भोक्तृत्व आएगा स्वर्ग भोग की इच्छा है कर्म करेंगे तो भोग भोक्तृत्व तो आत्मा ने कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो के बिना कर्तव्यता बोध नहीं होगा याग मम कर्तव्य ऐसा ज्ञान होने के लिए अपने में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो की आकांक्षा है तो हमें मैं यदि कर्ता भोक्ता इसे निश्चय हो जाता है जन् ज्ञान से तो आत्मज्ञान कैसा है अहमता अभोक्ता अकर्त आदि आत्मज्ञान जो वेदांत वाक्य से होता है उसका बाधक हो जाएगा विधि जन्म या जे तो स्वर्ग काम तो इससे निश्चय होता है की मैं करता हूँ याग करता मम याग कर्तव्य तो हम याग करता फल भूखे फलभ करूंगा फल से भोगस्य करता भुक्ता करता होगा तो अकृत आत्मज्ञान का बाधक हो जाएगा ये पूर्व कहता है सिद्धांत इसके कहेगा न टीका में कस्य कर्म विधि ये जो यजये तो स्वर्ग काम वाक्य है कर्म विधि है कश्य ये विधि किसके लिए अज्ञास विद शोभा विकल्प आद्यम प्रत्याह अज्ञानी के लिए अज्ञानिका अथवा अज्ञानिका यदि आद्य कहेंगे अज्ञानिका ने न कर्तृभक्ति स्वभाव विज्ञान बतसनित कर्म फल राग देश आदि दोष बत कर्म विधान अद्वैतात्म ज्ञान हो गया उसके बाद उसको कर्म विधि से मैं करता हूँ ज्ञान होगा और अद्वैत ज्ञान का बाधक हो जाएगा ये नहीं प्रथम पक्ष अज्ञानी के लिए ही कर्म विधि तो के लिए क्या होगा स्वभाव तो अपने को कर्ता मानता है न की कर्म विधि से ही कर्ता मानता है स्वभाव कर्तृक्वत अपना कर्ता होता स्वभाव ऐसे ज्ञान है पहले स्वभाव से ही मैं करता हूँ भुगता हूँ ऐसे निश्चय सौ कह ने वाक्य से निश्चय होता है कर्तृभ स्वभाव विज्ञानवत विज्ञानवत पुरुष अज्ञानी न तजनित कर्म फल राग दोषादी दोषवत कर्तृभूति स्वभाव ज्ञान होने के कारण कर्म तजनित ऐसे ज्ञान जनित कर्तृति स्वभाव ज्ञान जनित कर्म फल राग आदि दोष द्वेश कर्म के फल में राग देश कर्म के फल स्वर्ग आदि में राग पाप कर्म के फल नरक आदि में द्वेश राग द्वेश तो राग द्वेश में इच्छा कर्म का कर्तृत्व कर्म फल में राग द्वेश आदि से संकल्प इच्छा द्रव्य ग्रहण इस सब दोष है तभी कर्म करने के लिए गो सबसे पुरुष से कर्म विधान किया अर्थात जिसके लिए कर्म विधान किया गया कर्म विधि ज्ञान जिसको होता है उसके पहले उसको अद्वैत ज्ञान हुआ गा गा नहीं जिसका बाधा तो कर्म विधि प्रत्ये होगा अज्ञान के लिए कर्म किया गया ठीक है कर्त आकार परमाणु निरपेक्ष प्रकृति कर्द्याम मिथ्याज्ञानम ज्ञानम अहम तो कर्ता आदि से अहम तो इस प्रकार का मिठ्या ज्ञान है ये ज्ञान होने के लिए कोई वेद वाक्य स्वर्ग काम आदि वाक्य चाहिए वो तो नहीं प्रमाण निरपेक्ष प्रकृति प्रसूतम स्वभाव से उत्पन्न होता है प्रकृतिया प्रसूतम उत्पन्नम जातम प्रकृति से जात स्वभाव से जात और प्रकृति तो कैसा है प्रमाण निरपेक्ष प्रमाण के अपेक्षा के बिना स्वभाव से उत्पन्न होता अहम करता भोक्ता सामान्य ना भी जानता है मैं बाल काटा काटता हूँ वो बताते कोई बड़े परिश्रम करके आत्मा करता है आत्मा करता है सिद्ध करता है तो बताया देखो ये ना तो बाल बनाया उसको पूछा ये बाल किसने बनाया ना तो मैंने बनाया ना ठीक सोच करो बोलो किसने बनाया मैंने बताया ऐसे काटने वाला कौन है नाराज का मैं ही करने वाला हूँ क्या बार बार पूछ दो ये करता तो ऐसे सामान्य व्यक्ति भी जानता है मैं करता हूँ उसके सिद्ध करने के लिए सारे जीवन भर कोई लगता है आत्मा कर्ता सिद्ध करना आत्मा कर्ता यह तो सामान्य व्यक्ति ही अज्ञानी भी जानता है सामान्य अज्ञानी क्या है कुछ वेद शब्द कुछ नहीं जानता है अपने को कर्ता मानने वाला है प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न होता है अहम कर्ता भोक्ता ज्ञान जो प्रमाणिक की अपेक्षा नहीं है मिथ्या ज्ञान वेद वाक्य अज्ञात तो ज्ञापक प्रमाण होता है ज्ञात तो ज्ञापक होकर के नहीं जो सामान्य व्यक्ति मैं कर्ता जानता हूँ उसी को ही सिद्ध करने के लिए यह तो स्वर्ग का वाक्य होगा इसी वाक्य से अपने को कर्ता मानेगा ऐसा नहीं अपने को कर्ता मानता ही भोक्ता मानता है स्वर्ग की इच्छा है तब ये कर्म विधि प्रत्यय ज्ञान से त्रिकर्म फल से प्रवृत्त होता है ये मिथ्या ज्ञान वत मिथ्या ज्ञान जनित कर्म फल विषय आदि दोषा इसे मिथ्या दो ज्ञान भ्रम ज्ञान के कारण जनित होता है कर्म फल विषय राग आदि कर्म फलों के विषय में राग दोषादि दोष होगा चद कर्म द्वितीय उसके लिए कर्म विधान किया गया नहीं करता हम इत्यादि मिथ्यादियों राग आदेश अभाव कर्म विधातु तो सक्यम जब मैं करता हूँ मिथ्या ज्ञान राग दोष है ही नहीं जिसका आत्मज्ञान हो गया उसके लिए कर्म विधातु तो नहीं सक्यम कर्म विधान हो नहीं सकता है उसके लिए तो सबका अभाव हो गया अद्वित आत्मा सत्य है ही नहीं न कर्म विधि है न वेद है न गुरु है न शिष्य है कुछ नीम ज्ञान जब हो गया उसके लिए विधि निषेध कुछ ही नहीं विधातु तो नहीं सक्षम यद्य क्रुते जंतु तम से चेषितम स्मृति भी जंतु यद्य क्रुते तम से चेष्टम जो करता है काम का काम का पले है चेष्टा है इच्छा से ही करता है कुछ करता है तो कामना उसका मूल है और जो ज्ञान हो गया कामना समाप्त है कुछ भी नहीं करेगा निष्क्रिय स्वरूप में रहता है और प्रारब्ध के कारण शर्य में कुछ होता है किंतु उसमें अभिमन करते अभिमान ये मैं करू कर्तव्य ऐसे बुद्धि से नहीं स्वभाव से कुछ करता है जिससे परोपकार हो सकता है जब ध्यान आदि कर सकता है ऐसा नहीं कि कोई जब ध्यान कर लिया या प्रतः कला स्नान कर दिया तो ज्ञानी नहीं निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान शर्ष से जैसा हो ज्ञानी अपने शर्य में अहमबुद्ध नहीं करता है सजाद में जो जो ऐसा हो वो निष्क्रिय रूप से रहता है तो कर्तव्यता बुद्धि कर्म में इसी प्रकार कर्म करे ऐसा नहीं है तो अच्छा अज्ञात कर्म विधि पक्ष न तत्प्रत्य प्राप्ति अभाव कर्म विधि अज्ञास्य अज्ञानी के लिए कर्म विधि इस पक्षे प्रथम पक्ष हुआ इसमें तत्प्रत्य बाधक कर्म विधि जन्य प्रत्यय कर्तृत्व बोध आत्मज्ञान का बाधक है नहीं प्राप्ति अभाव आत्मज्ञान ही नहीं बाध्य अकृत ज्ञान पहले हो तो उसका बाधक होगा बाध्य ज्ञान अव्य ज्ञान हुआ ही नहीं तो बाधक प्रत्येक उसका बाधक करेगा बाधक करेगा प्राप्ति नहीं पहले अहम अस्मी अकर्ता आत्मा ऐसे ज्ञान हो फिर कर्म ज्ञान से उसका बाध होगा और ज्ञानी के लिए कर्म विधि से बाध्य रूप जो अव्य अकृत आत्म ज्ञान नहीं होने से बाध की प्राप्ति नहीं है इससे बाधक नहीं होगा अब अद्वितीय पक्ष कहेंगे अज्ञानी नहीं, नहीं ज्ञानी के लिए कर्म विधि जिसको अहमअम ब्रह्म अकर्ता अभोक्ता ज्ञान हो गया उसको फिर यजयत स्वर्ग काम वाक्य सुन करके मैं करता हूँ हो तो अद्वैत ज्ञान का बाध होगा उसके लिए शंका करते हैं अधिगत सकल वेदार्थ से कर्म ज्ञान व तू चेत पूरा कहता है कर्म विधान क्या गया जिसको वेदार्थ ज्ञान हुआ है वेदार्थ ज्ञान जब नहीं तो कर्म विधि नहीं होती है अधिगत सकल वेदार्थ से अधिगत है सकल वेदार्थ ये न अधिगत सकल वेदार्थ संपूर्ण वेद जिसको हो गया उसका उसके लिए कर्म विधान किया गया तो वेदार्थ के अंतर्गत अद्वैत ज्ञान भी हुआ अद्वैत ज्ञान बी कर्म अद्वैत ज्ञान होने के बाद भी उसके लिए कर्म विधान किया गया इस चेत सिद्धांत कहेगा न टीका में अध्याय स्वाध्याय वैदिक कर्मने कर्मी अध्यय अध्यात सा स्वाध्याय स्वाध्याय शोशा का जिसमें अध्ययन क्या वेद अध्यन क्या अध्ययन विधि तो अपने अध्ययन करने के बाद उसके लिए वैदिक कर्मी अधिकार वैदिक कर्म में अधिकार होता है अधिकारी होता है अध्ययन च अर्थाव फलमित मीमांसा मर्यादा वेद का अध्ययन करेगा तो अर्थवबोध फल अर्थव फल से फल अर्थ ज्ञान, अर्थ ज्ञान तक का अध्ययन करेगा ये का सिद्धांत है तथावत ज्ञातसाथ यजेत इत्यादि कर्म विधान आत्मज्ञाना कर्म गम्य अध्यन अं वेद्यन जिसने कल्या ज्ञान तो सर्व वेदार्थ से ज्ञात सर्व वेदार्थ ये न्थ जिसने जान लिया उसके लिए ही अजेत इत्यादि वाक्यों के द्वारा कर्म विधान कर्म का विधान किया जाने से आत्म ज्ञान से आप कर्मागम तुम आत्मज्ञान भी वेदार्थ के अंतर्गत है इसलिए वो भी कर्म का आत्मज्ञान होने के बाद ही कर्म का विधान किया जाएगा तो कर्म हो गया आत्म क्योंकि आत्मज्ञान जिसका नहीं उसको कर्म नहीं होगा पूर्व कहता है न चाह आत्म ज्ञानम अपबाध्य यहाँ तक पूरा शिद्धांतिका हाँ सिद्धांत का अभिप्राय से नावत आत्मज्ञानम अपबाध्य थे आत्मज्ञानम अपबाध्य थे इतना आत्मज्ञान का बाधा नहीं होगा अविरोधा आत्मज्ञान होने के बाद कर्म करने के लिए कहा गया तो कर्म विधि जब हो जाएगा यजय स्वर्ग का वाक्य होगा तो आत्मज्ञान बाधित हो जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा आत्मज्ञान जब भी कर्म का अंग है आत्मज्ञान का बाध हो जाएगा तो कर्म नहीं कर सकता है तो पूरा पिछले कहता है न तो आत्मज्ञान अपबाध्य थे आत्मज्ञान बाधिता नहीं होता है आत्मज्ञान रहेगा क्योंकि वेदार्थ है कर्म विधि ज्ञान के साथ आत्मज्ञान का कोई विरोध नहीं उनसे बाध्य होगा कर्म करेगा अर्थ से सिद्ध होता है अहम कर्ता भोक्ता ऐसा निश्चय होने से अकर्ता आत्मज्ञान का बाध हो जाएगा किन् आत्मज्ञान का वेद जन्य ज्ञान जैसे आत्मज्ञान ऐसे कर्म ज्ञान है तो आत्मज्ञान बाध नही होगा आत्मज्ञान रहेगा तभी कर्म का अंक बनेगा इसे अभिप्राय सुबह कहता है नाव तो अर्थाव फलम अभ्ययन मित्र प्रामाणिकम कहता है अर्थाव फलम अध्ययन न प्रामाणिकम अर्थ ज्ञान है फल अध्ययन का ये प्रामाणिक नहीं है अक्षरा अच्छा फल तदितिच अध्य प्रसिद्ध वेदा अध्ययन करने वाले अध्ययन करते है अर्थ ज्ञान नहीं केवल अक्षर अच्छा प्राप्ति उदात अनुदात तो स्वरित्र कैसे कहा उच्चारण करना यही सीखते है अर्थ ज्ञान उनको नहीं है अध्यय देखा जाए वेद अध्ययन करते उनको अध्ययन में स्वर उच्चारण में प्रामिक है उदात अनुदात स्वरित्र पाठ में अर्थ में संशय होगा तो अध्ययन करने वाले उनसे पूछा जाएगा इसका क्या स्वर है और जैसे कहेंगे माना जाएगा तो उनका है अक्षर प्राप्ति ही फल या अध्ययत का प्रसिद्ध है तत्र तो तो अध्ययन विधि न आत्मज्ञान से कर्म विधि संबंध संभवती तो अध्ययन के कारण आत्मज्ञान कर्म विधि का अंग होगा ये न संभवती पर न कर्म विधि कर्माधिकृत विषय से कर्तभुक् ज्ञान से स्वाभाविक सदकमे आद्वित आत्मे इद्व उपमर्जित कर्म विषय से कर्म में इसका विषय है कर्तृभि ज्ञान कर्मी अत उसका विषय होता है कर्मि अत तद विषय का ज्ञान होता है अधिकारी है मे इसको विषय करने वाले जो ज्ञान है कैसा अहम कर्ता अहमभता कर्तृभता ज्ञान हो गया कर्माधिकृत विषय कर्माधिकृत को विषय करेगा कर्म में जो अधिकृत है अधिकारी उसको विषय करने वाले ज्ञान है अहम कर्ता अहमभता वो ज्ञान है स्वाभाविक ये अहम कर्ता अहमभुक्ता जो ज्ञान है कर्म अधिकारी विषय करने वाले ये स्वाभाविक है स्वभाव तो से उत्पन्न होता है सात संस्कार के बिना सब एकमेव अनेन सदकम अद्वित आत्म भेदे उपमर्जित्वाद्रासक अद्वित आत्मवेदे नष्ट हो गया स्वाभाविक मम इदर्मी कर्म ऐश्वर्य प्रतिप्य व्यवस्थित विषयकृत प्रभु तम इद्ध कर्म में ईश्वर मानता है कर्म का कर्ता है। करता होता है कर्मणि ने ऐश्वर्य प्रतिबद्ध में करता होता हूँ व्यवस्थित स्थित जो पुरुष है कर्म, कर्म अधिकृत यहां हुआ उसको विषय करने, करने वाले ज्ञान कर्म में अधिकृत को विषय कृत प्रवृत्त जो ज्ञान हुआ कौन ज्ञान कर्त आदि आकार विज्ञान अहम कर्ता होता ज्ञान वो ज्ञान है कर्तुक्त आदि ज्ञान हो गया कर्माधिकृत विषय कर्माधिकृत विषय कर्म में अधिकारी को विषय करने वाले ज्ञान प्रमाण अपेक्षा मंत्रे न स्वभाव प्राप्त से प्रमाण की के अपेक्षा केव स्वभाव से ज्ञान होता है आम करता होता उसी ज्ञान का वाक्योत्थेन सम्यक ज्ञान अपहृत महावाक्य जन्य समय ज्ञान अहम सिमरम उसी ज्ञान से अपहृत निवृत्त हो गया कर्म फल विषय राग आदि अयुगाथ कर्म कर्म के फल विषय राग देशादि दे नहीं हो ज्ञानी को तो राग आदि नहीं हुआ राग निबंधन से कर्मो नुसार्वात कर्म तो अनुसार होगा रागादि आदि मूलक हो तबंधन रागादि राग आदि दोष राग आदि दोष मूलक तत्ंधन निबंधन है मूल कारण रागादि के कारण जो कर्म में अनुसान नहीं होगा दुन अनुसान न आत्मज्ञान से कर्मोपपत्ति आत्मज्ञान से आत्मज्ञान से कर्मोपपत्ति न कर्म अनु इतिहास कर्माधिकृत विषय तो आते हैं अद्वैत आत्मज्ञान से कर्म प्रवृत्ति विरोधी फलित आत्मज्ञान कर्म प्रवृत्ति में विरोधी उपसंहार विरोधित उपसह करते तस्दोष कर्मा विधीये न अद्वैत ज्ञानवत अद्यादोषवा कर्म विधान अद्वैता टीका में कर्म नवात्म श्रुति संवादयेगी श्रुति संवादे अद्वेत कर्म विधि नहीं इवक्षति अतएव सर्वते जो कर्म करने वाले पुण्यलोका पुण्य फल वाले ब्रह्मस्थ ब्रह्म अमृतत्व ब्रह्मस्थ को अलग कर दिया ज्ञानिको पुण्यकर्म करने वाला अलग हैश्रमि सर्वे कर्मता कर्म थी में तीनाश्रम ब्रह्मचारीण्यलोका यहां ब्रह्मचारी गृहस्थ बान प्रस्थे कर्मी तथा ब्रह्मविदर्मी चेत न पृथक्रियत यदि ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ कर्म करने वाले इस प्रकार ज्ञानी भी जब कर्मी है तो उसको पृथक नहीं करना चाहिए ब्रह्मशस्त्री पृथक करना च न तस्य कर्म विधि मत अवतम ब्रह्मशस्त्र अमृतत्व कह करके ज्ञानी को पृथक करने से तस्य ज्ञाने न कर्म विधि ऐसा मान करके कहा गया ब्रह्मशस्त्र अमृतत्व इस है इसलिए अद्व्य ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है चक्षुश्रोत्रकोबलिंद्रिया ब्रह्म निराकर निरा निराण मेस्त सदात्मन निरते यशस्व धर्मास्ते वैश्वत सन्त ओम शाति शाति शाति